क्या अभी जो इतना प्रोग्राम किया उस पर एच की क्या राय है सर का सवाल था मेन फोकस यही था तो एक तो मैं बताऊँ किसान भाइयों को कि अभी तक ऑर्गेनिक खेती में एरिया अपना डेढ़ परसेंट ही हुआ है तो हमारे पास बहुत सारा मैदान प्राप्त खूब करो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घबराने की कोई चिंता की कोई बात नहीं है दूसरी बात ये थी कि सारे किसान भाई जो कर रहे हैं काम वो काबिल तारीफ है सारा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन और भी सोने में सोया कब हो सकता है जब हम सारे मिलके करें क्योंकि कुछ आप जानते हो कुछ हम जानते हैं ठीक है तो सारे कमियां सभी में होती है कुछ कमियां हम में कुछ कमियां आप में है तो सारे मिल बैठ के उस चीज़ को पूरी करें अच्छा तीसरी बात ये बतानी है मेरे को कि अगर ऑर्गेनिक खेती में अभी कह रहे थे कि कोई बीमारियाँ नहीं आती है तो अगर आ गई हो तो हमें उसी जगह से उसी खेत से उसका समाधान करना है उसके लिए हम ऑर्गेनिक फार्म हमारे एच ए यू शुरू किया है करीब करीब 170 एक एकड़ में है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसी ज़मीन से बाहर नहीं लाना है ऑर्गेनिक खेती का एक प्रिंसिपल है कि जो भी आपको इनपुट लेना है वहीं से लेना है उसी खेत से तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहीं से ऐसे जीव निकालें जो उस बीमारी को रोकथाम करने काम आए तो उसके लिए हमने ट्राइकोड्रमा की चार पांच सैंपल हमने डेवलप कर लिए हैं और अब उनका आगे का प्रोसेस हमने दिल्ली से और दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके उसको शुरू कर दिया है तो पाँच छः महीने के बाद में हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आपको ट्राइकोड्रमा जो बीमारियां आती है जैसे जड़गलन है ज़मीन की जो बीमारियाँ हैं पोद गलन है उसके लिए ट्राइकोड्रमा एवेलेबल ट्रायल बेसिस पर करवा सकते हैं और दूसरी बात ये थी कि जो पैसे अभी निमेटोड की बात कर रहे थे सर उसके लिए पैसिलोमाइसिस भी हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वही एक ऐसा फनजाई है जो निमेटो कंट्रोल करेगा तो उसके लिए भी हमारी रिसर्च जा जारी है थैंक यू